योग सब क्लेशों का मूल कारण है यह अगले सूत्र में बतलाते हैं अविद्या क्षेत्रमुत्तरेशनुव विच्छिन्नोदाराण प्रसुप्त तनुविचि विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले अस्मिता आदि क्लेशों का अविद्या क्षेत्र है व्याख्या जिस प्रकार भूमि में रहकर ही बीज उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार अविद्या के क्षेत्र में रहकर सब क्लेश बंधन रूपी फल देते हैं अविद्या ही इन सबों का मूल कारण है ये क्लेश चार अवस्थाओं में रहते हैं प्रसुप्त जो क्लेश चित्त भूमि में अवस्थित है पर अभी जागे नहीं क्योंकि अपने विषय आदि के अभाव काल में अपने कार्यों को आरंभ नहीं कर सकते हैं वे प्रसुप्त कहलाते हैं जिस प्रकार बाल्यावस्था में विषय भोग की वासनाएं बीज रूप से दबी रहती है जवान होने पर जागृत होकर अपना फल दिखलाती है तनु तनु वेक्लेस हैं जो प्रतिपक्ष भावना द्वारा अथवा क्रिया आदि से शिथिल कर दिए गए हैं इस कारण वे विषय के होते हुए भी अपने कार्य के आरंभ करने में समर्थ नहीं होते शांत रहते हैं परंतु इनकी वासनाएँ सूक्ष रूप से चित्त में बनी रहती है निम्न प्रकार से इनको शिथिल तनु किया जाता है यथार्थ ज्ञान के अभ्यास से अविद्या को भेद दर्शन के अभ्यास से अस्मिता को मध्यस्थ रहने के विचार से राग द्वेष को ममता के त्याग से अभिनिवेश क्लेश को तनु शिथिल किया जाता है तथा धारणा ध्यान और समाधि द्वारा अविद्या अस्मिता आदि सारे क्लेश तनु किए जाते हैं विच्छिन्न विन्न क्लेशों की वह अवस्था है जिसमें क्लेश किसी दूसरे बलवान क्लेश से दबे हुए शक्ति रूप से रहते हैं और उसके अभाव में वर्तमान हो जाते हैं जैसे द्वेश अवस्था में राग छिपा रहता है और राग अवस्था में द्वेष उदार उदार क्लेशों की वह अवस्था है जो अपने सहायक विषयों को पाकर अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं जैसे व्यथान अवस्था में साधारण मनुष्यों में होते हैं इन सब का मूल कारण अविद्या है उसी के नाश होने से सर्व क्लेश समूल नाश हो जाते हैं दग्ध बीज क्रियायोग अथवा संप्रज्ञा समाधि द्वारा तनु किए हुए क्लेश प्रसंख्यान अर्थात रूप अग्नि में दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं तत्पश्चात पुनः अंकुर उत्पन्न करने और फल देने में असमर्थ हो जाते हैं यथा बीजान बीजान्यग्नोपद्धा न रोहंती यथा पुनः ज्ञान ज्ञानदग्धस्था क्लेश नात्मना संपद्यते पुनः जिस प्रकार अग्नि से जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं इसी प्रकार विवेक ज्ञान रूप अग्नि से जले हुए क्लेश फिर उत्पन्न नहीं हो सकते